देवी भागवत पांचवा देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति जन्य हम मंद जन तुम्हारी महिमा कैसे जान सकते हैं तुम्हारी गति को यथार्थ रूप से जानने में तो वेद भी असमर्थ है सुप्रसिद्ध प्रभाव वाली अंबिके तुमने जगत में महान कार्य किया जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए यह संसार का अचिंत कंटक था इस कार्य जगत में अवश्य ही तुम्हारी कीर्ति फैली है अब कृपा पूर्वक हमारी रक्षा करो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा आदरणीय देवताओं इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित हो तब तब उन्हें मुझे याद करना चाहिए मैं शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी देवताओं ने कहा देवी यह महिषासुर हमारा शत्रु था आज तुम्हारे हाथ यह काल का ग्रास बन परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण होता रहे केवल माता ही ऐसी है जो हजारों अपराधों को सदा सहा करती है इस बात को जानकर मनुष्य तुम जगन माता की उपासना क्यों नहीं करते इस देह रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान है इनमें निरंतर सक्ष भाव वर्तमान रहता है तीसरा कोई सखा नहीं है जो अपराध क्षमा कर सके अतः अपने परम सखा रूप तुम परमेश्वरी को छोड़कर जीव किसकी कृपा से कल्याण प्राप्त कर सकेगा देवताओं अथवा मानवों में भी वह प्राणी पापात्मा बंद भागी और अहम है जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी तुम्हारे भजन स्मरण से विमुख है मनवाड़ी और कर्म से बार बार कर हम यह सत्य कह रहे हैं देवी सुख अथवा हमारे लिए अद्भुत शरण हो तुम अपने संपूर्ण आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो तुम्हारे चरण कमल की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई शरण नहीं है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार देवताओं के स्तमन करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई और वहां से पधार गई यह देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए